पार्ट एक बाइबल परिचय सत्य परमेश्वर की सच्चाई बाइबल में लिखी है बाइबल आयत संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश समझाने सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है दूसरा अतिमु तीन सोलह सवाल क्या आपने कभी परमेश्वर को देखा है मैंने भी नहीं देखा क्या आपको विश्वास है की परमेश्वर है जबकि आपने उसे कभी देखा नहीं है अतः परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है तो हम कैसे परमेश्वर की सच्चाई को जान सकते हैं? केवल रास्ता यह है कि परमेश्वर समय के बारे में इस पुस्तक में बताता है बाइबल दिखाए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या सोचते हैं परमेश्वर के बारे में लेकिन परमेश्वर क्या बताता है समय के बारे में व्यक्तिगत गवाही मैंने इसे पढ़ा है और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर विश्वास करता हूँ इतिहास चालीस व्यक्तियों ने परमेश्वर के संदेश को सही रीते से लिखा जैसा परमेश्वर ने उन्हें कहा 1600 साल लगे पूरी बाइबल बनने में मुख्यतः इब्रानी और यूनानी भाषा में लिखी गई थी अनुवाद कौन सी भाषा में आप बोलते हैं? क्या आपको याद है कौन सी भाषा में बाइबल लिखी गई थी या कौन इब्रानी और यूनानी भाषा बोल सकता है मैं भी नहीं तो हम किस प्रकार बाइबल पढ़ सकते हैं बाइबल का सावधानी पूर्वक कई भाषाओं में अनुवाद किया गया अंग्रेजी हिंदी लगभग 2600 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद हो चुका है बाइबल किसी भाषा में अनुवाद करने से पहले कई व्यक्तियों के, के द्वारा जांची गई है हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारे पास सही अनुवादित बाइबल है जो परमेश्वर की सच्चाई को बताती है इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रूचि करती जो भी आपने इस सप्ताह परमेश्वर के वचन से सीखा है उसे दूसरों को भी बताएं